राम कृष्ण सा ऋषो विश्व सन्द्योंमृता संभवः Oh सत्य वलिष्मा शरण प्रपद्य ओांति शांति ओ नमो ब्रह्मा संप्रदाय ब्रह्मयर्तृभ्यो बंशिभ्यों मद्यों नमो पदम भविष्ठ शक्ति च व्यास सुखम कहड़पद महंत गोविंदेन्द्रमता से श्या शिष्यं श्रीशंकर्यमता पद्म शिष्यं तोड़कं वारिपकार न स्मार सूक्ष्म मलय वाच कृत वंदे मगवंतन ईश्वर ईश्वर तो सिद्धि के लिए विचार चल रहा है पूर्व पक्ष कहा कर्म से ही फल मिल जाएगा तो ईश्वर से स्वीकार करना क्या आवश्यक है उसके लिए सिद्धांति कहा कर्म जड़ होता है अपने से भिन्न कोई चेतन प्रयोजकों को अपेक्षा नहीं करके कर्म देशांतरों में कालांतरों में निश्चित निमित्त को अपेक्षा करके फल दे देगा इस प्रकार की नहीं है इसके ऊपर पूर्व पक्ष कह रहा है टीका में आत्मनो अन्य प्रवर्तकम अनपेक्ष कर्म चैन न फल जन कर्म अपने से भिन्न कोई प्रवर्तक प्रयोजकों को अपेक्षा नहीं करके अगर फल नहीं दे सकता है तरी कर्ता जीव एवं प्रयोजक अस्तु जो कर्म का कर्ता है जीव वो ही कर्म का प्रयोजक हो जाए इति इस प्रकार की पूर्व पक्ष का शंका दिखा करके परिहर सिद्धांति परिहार करता है भाष्य में पहले संका दिखाते हैं आगे परिहार दिखाएंगे कर्ते वल काले प्रयुक्त चेत पूर्व पक्ष कहता है फल काले अर्थात फल प्राप्ति काले कर्म का प्रयोगता करता ही हो जाएगा कैसा करता कर्मों को प्रयोग कराएगा अर्थात कर्मों को नियुक्त करवाएगा करता दिखाते है उसमें मया निर्वर्तितो अर्थात करता कर्मों को कहता है हे कर्म तुम तो मया निर्वर्तितो अस्थि तुम मेरे द्वारा ही संपादित तो हुए हो इसलिए त्वाम प्रयोग से फलाय तुमको अभी फल देने के लिए हम नियुक्त तो कर रहे हैं क्योंकि तुम हमसे ही बने हो हम हमारे द्वारा संपादित तो हुए हो इसलिए अभी हम तुमको कह रहे हैं कि तुम फल दो और कैसा फल देना है कदे यद आत्मानुरूपम फलम जो अनुरूप अनुकूल फल वो फल अभी, अभी हमको दो ऐसा करता कर्म को नियोग करवाएगा ये हो गया पूर्व पक्ष का जो शंका अंश ये कर्ता ही कर्म को प्रयोग करा नियोग करा करके फल देगा कहने से सिद्धांति परिहरती भाष्य में न सिद्धांति कहता है कि न देश काल निमित्त विशेष अनभिज्ञवा कर्ता कर्म को नियोग कराया कि आप हमको फल दो ये कर्ता को स्वयं ही पता नहीं कि, कि किस देश में किस काल में फल मिलने वाला है तो नहीं है तो जिसको स्वयं को ही पता नहीं है तो वो कहाँ दूसरों को प्रयोग करवा पाएगा कर्ता को कोई कर्म हम करते हैं इसका फल कब मिलेगा कहाँ मिलेगा हमको पता है नहीं है तो हम कैसे दूसरों को कह पाएंगे कर्मों को कह पाएंगे कर्म कह पाएंगे। आप हमारे लिए फल दे दो तो देश काल निमित्त विशेष अभिज्ञात कर कर्ता का ही पता नहीं है और दूसरे बात ये भी और दोष आएगा यदि ही कर्ता देश विशेषाभिज्ञ सं सिद्धांत कह दिया कि कर्ता देश काल निमित्त को नहीं जानता है जो फल मिलता है किस कर्म का निमित्त से ये मिलता है ये पता नहीं चलता कभी कभी अगर उग्र कर्म होता है तो उसका फल पता चल सकता है निश्चित तो नहीं कह पाएंगे कभी कभी होता है कोई कर्म का फल भोगने का समय में चित्त में आ जाता है अच्छा हमसे ऐसे कर्म हो गया था इसका फल ये भोगना पड़ता है ठीक है प्रारब्ध है कभी कभी ऐसा हो जा सकता है कि किन्तु तो निश्चय नहीं कह पाएंगे कि उसी कर्मों का ये फल हुआ बोलकर देश काल निमित्त तो ये कर्ता को पता नहीं है अगर कर्ता देश विशेष अभिज्ञ होगा अर्थात तो जानता है कि हमको इसी देश में इसी काल में यह कर्म का फल मिलेगा अगर जानता होता तो यदि ही कर्ता देश विशेषाभिज सन स्वातंत्रण कर्म न्यूंजात कर्ता को पता है किस देश में किस काल में किस निमित्त से कर्म का फल मिलना है और कर्मों को नियोग कर देगा तब ऐसा अगर कर्ता को स्वातंत्र्य है जो कर्ता को ऐसा स्वातंत्र्य रहेगा वो कभी अपना अनिष्ट फल प्राप्ति का मतलब अवकाश रखेगा कर्ता को स्वातंत्र है फल भोग करने के लिए तो अवकाश ही नहीं रहेगा तत्व तो अनिष्ट फल से अप्रयुक्ता अनिष्ट फल अगर जानता है कि इस कर्म का फल अनिष्ट होना है फिर उस कर्म को भेजेगा फल देने के लिए कहेगा आप मत जाओ आप तो ही घोड़ा हमें पड़े रहो क्यों फल देगा तो अनिष्ट फल आ जाएगा तो कर्ता कभी भी अनिष्ट फल प्राप्त करने के लिए नहीं चाहेगा किंतु कर्म तो कर देगा अनिष्ट प्रा, फल प्राप्त होने के लिए कर्म तो कभी संस्कार अवश्य कर देगा दुष्कर्म कर देगा किंतु फल प्राप्ति होने के समय में कहेगा ना ना ये फल हमको नहीं चाहिए पुण्य से फलि पुण्यम ने मानवा पुण्य का फल तो चाहते हैं किंतु पुण्य करना नहीं चाहते हैं पाप से फल ने पापम कुर्यश पाप का फल तो कोई नहीं चाहता पाप का फल क्या होगा दुख वो कोई नहीं चाहता किंतु पापम कुरवंती नित्य सह प्रतिदिन करते हैं शास्त्र बहिर्भूत एक भी कर्म हो गया तो वो पाप का ही जनक होगा तो करते तो है नित्य से करते हैं कहीं आता है पापम कुरवंती यत्न सह सही भी आता है यत्न करते हैं यत्न से कहीं अन्यत्र पाठ आएगी नित्य से प्रतिदिन तो कर लेते हैं तो इसलिए ये साधन यही मतलब इसमें मुख्य बात है कि जीवन पूरा शास्त्रीय बन जाए शास्त्र का बहिर्भूत तो होगा तो दुख भोगना ही पड़ेगा तो अगर कर्ता को स्वातंत्र्य रहेगा कर्म का प्रयोजक बनने के लिए कभी अनिष्ट फल का भुगता नहीं बनेगा टीका में अभी मीमांसक वाले आ रहे हैं कर रहे हैं अनिष्ट फलभोग सिद्धि अन्यथा अनुपत्या कर्तुः कर्म नियोक्तृत्व न संभवती ऐसे सिद्धांति ने कह दिया अनिष्ट सिद्धि अन्यथा अनुपत्य कर्ता यदि कर्मण स्वातंत्रेण प्रयोगता सै कर्ता अगर स्वतंत्र रूप से कर्म का प्रयोगता बन जाएगा अर्थात कर्मों को लगा देगा फल देने के लिए तब अनिष्ट फल भोग सिद्धि न उपपद्यते कर्ता में स्वातंत्र्य रहेगा फलभोग के लिए फिर अनिष्ट फल का भोग होगा न उपपद्यते इसलिए अनिष्ट फलभोग अन्यथा अनुपपत्या कर्तु स्वातंत्र न विद्यते ये अर्थापति प्रमाण से सिद्ध हो जाएगा अनिष्ट फलभोग सिद्धि अन्यथा अनुपपत्या कर्तु कर्म न संभवती अगर कर्ता का कर्म को नियोग करने में स्वातंत्र रहेगा तो अनिष्ट फलभोग सिद्धि नहीं हो पाएगा किन्तु अनिष्ट फलभोग होता है इसलिए कहा जाएगा कि कर्ता को स्वातंत्र नहीं है ये सिद्धांत कहा मीमांसक कहता है इति चेत अगर इस प्रकार की है तरी निर्निमित्तं एवं कर्म फलाकार परिणाम जरत मीमांस का नाम मतम आशंक्या हाँ जरत कर्म मीमांसा का न जरूरत दे दिया छह नम टिप्पणी है प्राचीन जरूरत का अर्थ ज़िरी झीरी वह होने से जरूरत हो गया प्राचीन एक लोग कहते हैं तो प्राचीन न्यायिक लोग ये निरेश्वर थे ए, प्राची ये है प्राचीन मीमांस को लोग निरेश्वर थे अभी जो नब्बे मीमांस हुए धीरे धीरे जैसे अर्थ संग्रह हो गए लोगाक्षी भास्कर ये लोग सब शेष्वर हो गए कहते हैं कि रमाकांतम नत्वा रमाकांतम अच्छा तो ये प्रणाम करते हैं आगे ग्रंथ का आदि में वो ईश्वर मंगलाचरण करके प्रणाम करते हैं जरत मीमांसक लोग कहते हैं कि ईश्वर अगर कोई प्रयोगता नहीं है कर्म का तो निर्निमित्तम कर्म फलाकार परिणवते कर्म अपने फलाकारण अर्थात कर्म फल रूप हो जाएगा कोई निमित्त की अपेक्षा नहीं है कर्म किया तो फल मिल जाएगा जो देश काल निमित्त इत्यादि आवश्यक से कुछ जरूरत नहीं अपने से परिणत तो हो जाएगा फल दे देगा कर्म ये आशंक इस प्रकार आशंका दिखा करके सिद्धांति उत्तर दे रहा है निर्निमित्त फल हो जाएगा वास्तविक तो कोई भी कर्म का निर्निमित फल ये कोई भी दर्शन में स्वीकार नहीं करते हैं निर्निमित फल अगर होने लगेगा प्रवृत्ति सब बंद हो जाएगी निर्निमित फल होगा सब कंबल के नीचे रहेंगे और सब हो जाना चाहिए क्या हो जाना चाहिए तो ज्ञान भी हो जाना चाहिए इस प्रकार के निर्निमित फल कोई भी स्वीकार नहीं करता इसलिए प्राचीन मीमांसा का दिखा दिया आद्य मीमांसा का भाष्य में आशंका करके सिद्धांति कह कर रहा है न सिद्धांत कह रहा है आगे मीमांसा का बात है निर्निमित तद आत्मसमवेतं आत्मसमवेत तत् चर्मवत भी करोटती कर्म निर्निमित तद अनिच्छया तदकर्ता करतु अनिच्छया कर्ता का इच्छा रहित तो। कर्ता को कोई इच्छा नहीं है उसमें कर्ता इच्छा नहीं क्या था निर्निमित होकर वो कर्मा वो कर्म कहाँ रहेगा कहते हैं आत्मसमवेतम कर्म आत्मा का अर्थ अदृष्ट कर्मजन्य अदृष्ट आत्मसमवेतम अपने में रह करके विकार अर्थात फल रूप को प्राप्त करवा देगा जैसे चर्म चर्म को दृष्टांत देते है निर्निमितम तद अनिच्छया आत्मसमवेतम कर्म तद विकोटी चर्म बत चर्म को दृष्टान्त दे दिया एक हाँ, एक नंबर नंबर देखिए ननु यथा शरीरे चर्म वर्धते तत्र है? है। इच्छा कर्म विकारो चोफस्फोटादे नर्तुशरी तवत्कर्म संख्याह इत्या तो आधा है ना ठीक है ना अच्छा इतिहास के परिहर शरीर में चर्म बढ़ता है कहीं कट जाता है कहीं सोफो स्फोट सोफो फोड़ा हो जाना मतलब फूल जाना स्फोट स्फोटक जो फोड़ा इत्यादि हो जाता है शरीर कहीं फूल जाता है कहीं ज्यादा अगर चल लिया पहाड़ उठ गया तो हम पाँव फूल जाता है, तो है सोफो हो गया स्फोट स्फोट तो फोड़ा ये सब विकार हो जाता है ये सब के साथ चर्म कभी बढ़ता है फिर घटता है तो लगते न तो तथा कर्तु शरीरण इच्छा निमित्त भवती करता जो शरीरी है देही है उसका इच्छा उसमें निमित्त तो नहीं होता है जब पांव फूल जाता है क्या वो जीव चाहता है कि ये हमारा चर्म थोड़ा बढ़ जाए तो नहीं होता है तो इच्छा के बिना ही हो, हो जाता है तदव तो जैसे कर्ता का इच्छा के बिना भी कुछ कार्य हो रहे हैं उसी प्रकार के तदवत कर्म विकारो निर्निमित्त एवं कर्म भी फल रूप में परिणाम हो जाना यही कर्म का विकार कहा गया ये भी कोई निमित्त के बिना हो जाए इस प्रकार के आशंक्य सिद्धांत कहता है न च निर्निमित्तम इत्यादि न चर्म विकार सी कर्म निमित्तत्वादांत असिद्धि कह सिद्धांत करेगी चर्मों का भी जो विकार होता है ये जो फूल जाना शरीर कहीं फूल जाना फोड़ा हो जाना तो ये भी कर्मों का निमित्त है दुष्कर्म है प्रारब्ध तभी जाकर के इस प्रकार के रोग इत्यादि हो जाएगा नहीं तो क्यों होगा तो निर्निमित्त कुछ भी नहीं होता है सिद्धांत कर रहे हैं इसलिए आप जो चर्मवत दृष्टान्त तो दे दिए ये दृष्टान्त तो ठीक नहीं है दृष्टांत तो असिद्धि भाष्य में निर्निमित कर्म ये फल नहीं दे पाएगा चर्म को जो दृष्टांत दिया था ये ठीक नहीं है सिद्धांत भाष्य में टीका में पहले कर्तुर अनिच्छया कर्म विकरोति बिकोति दृष्टानताभा चर्मण विकारस्य से संवाद कर्ता का अनिच्छया कर्म विकरोति करोती कर्म फलाकार परिणत तो हो जाएगा निर्निमित्त कर्ता के इच्छा के बिना सिद्धांत कहा कि इस विषय में कोई दृष्टांत नहीं है पूर्व पक्ष कहता है कि हमने चर्म को दृष्टांत दिया सिद्धांत कहा कि चरमणों चर्म में जो विकार हो जाता है ये सोफ स्फोट इत्यादि ये भी सब निमित्त है ये दुष्कर्म पाप कर्म का फल है और दूसरा बात कहते है सौगत न सौगत बुद्ध तो जो उनके द्वारा कहा जाता है फल पर्यंतं कर्तुर अवस्थाना अवस्थान न कर्तृ समवेतं कर्म किंतु क्षणिक विज्ञान आत्मना कृतम कदाचित फल से कृष्टि बहती वो कहते हैं कि फल काल कर्ता नहीं रहेगा तो जब फल मिलेगा तब तक ये कर्ता नहीं रहेगा क्योंकि उनका मत में क्षणिक विज्ञान है विज्ञानवादी को लेकर के विचार होता है वेदांति जब बौद्धों के साथ विचार करता है तो अधिक परिमाण में विज्ञानवादी के साथ विवाद होता है क्योंकि जो शून्यवादी है उनके लिए वेदांति लोग कहते हैं कि सर्व प्रमाण बहिर्भूतत्वाद उपेक्षणीय शून्यवादी के साथ कोई विचार नहीं होता है और बाकी जो दो बाह्यर्थवादी हो गए सौतांत्रिक वैभाषिक ये थोड़ा इतना बलवान नहीं है उनका तर्क इसलिए मुख्य सिद्धांतिक जब विवाद होता है बौद्धों के साथ विज्ञानवादी तो के साथ वो विज्ञानवादी वो क्षणिक विज्ञान वही आत्मा मानते हैं वही करता है कहते हैं तो विज्ञान है वही क्षणिक है तो वही सब कुछ है वही आत्मा है और बाहर पदार्थ तो नहीं है शरीर इत्यादि ये सब कुछ नहीं है कहते हैं तो ये जो कर्ता मान लिया जाएगा क्षणिक विज्ञान ये फल काल पर्यंत अवस्थान अभाव वो तो एक क्षण रहेगा आज जब फल मिलेगा तब तो कहा रहेगा तो नहीं रहने से न समवेतम कर्म इसलिए कर्ता में ये कर्म समवेतन नहीं रहेगा क्यों कर्ता तो एक क्षण रहेगा तो उसमें कहा यह कर्म रहेगा तो ठीक है ये फल फिर कैसा मिलता है वो लोग कहते है किन्तु क्षणिक विज्ञान आत्मा न कृतम जो क्षणिक विज्ञान है वो ही आत्मा है उसके द्वारा किसी क्षण में कर्म कर दिया गया कर्म कर दिया गया मतलब बाहर पदार्थ नहीं है शरीर नहीं है केवल यहाँ एक के चिंतन अर्थात जो यहाँ नहीं क्योंकि शरीर नहीं तो यहाँ कैसे करेगा क्षणिक तो कर विज्ञान कहते हैं वो क्षणिक विज्ञान उसका ऐसा है कि वृत्ति हुआ उसमें कि मैं कर्म कर रहा हूं मैं सुन रहा हूं मैं देख रहा हूं मैं कह रहा हूं ऐसा केवलो वो सोचेगा क्योंकि केवलो विज्ञान मात्र ही है बुद्धि जो कहते हैं अंतकरण वृत्ति होता है वो लोग कहते हैं उतने मात्र ही है ना कोई शरीर है ना कोई अन्य का कोई भान है तो वो भी बुद्धि में ऐसा एक विचार आ जाएगा कि हमने ये कर्मों कर दिया कर्मों कुछ होगा नहीं क्योंकि कर्म होने के लिए स्थल शरीर चाहिए स्थल शरीर नहीं है तो कोई कर्मों नहीं होगा केवल विचार मात्र हो जाएगा मन में ऐसा विचार हो जाएगा हमने ये कर्मों कर दिया ठीक है तो उसी को कहा जाएगा क्षणिक विज्ञान आत्मा न समान है आत्मा ही क्षणिक विज्ञान है उसके द्वारा कृतम कृतम कर्म और कदाचित फल से अभी वो क्षणिक विज्ञान तो चला गया कोई बाद में और एक क्षणिक विज्ञान आ गया जैसे पूर्व में एक क्षणिक विज्ञान ने सोच लिया था कि हमने ये कर्मों का कर, किया ऐसे आगे एक कभी क्षणिक विज्ञान आएगा और वो सोचेगा कि हमको ये फल मिलना चाहिए इस प्रकार सोचेगा कहेंगे जो पहले था वो मर गया जो क्षणिक विज्ञान पहले था वो चला गया और जो चला गया वो निरन्वय बिनाश उसका कुछ और अवश्य बचेगा भी नहीं बाद में फिर कोई आएगा और उसके अंदर में ऐसा विचार उठ जाएगा कि हमने ये कर्म किया था हमको ये फलो मिल जाना चाहिए ये दोनों में कोई संबंध ही नहीं है फिर भी इस प्रकार हो जाएगा तो इसलिए कहते हैं कदाचित फलों से आक्रोष्टी भगवती ऐसे हो जाएगा फल को खींच लेगा कि मेरे को ये फलो मिलना चाहिए इस प्रकार की बुद्धि हो जाएगी आकृष्ट भवति ये क्यों ऐसा कहते हैं जब मनुष्य इच्छा करता है हमको ये मिले वो मिले क्या अपना योग्यता अपना कर्म फलों को जान करके ऐसा इच्छा करता है कहते तो हमको ये मिल जाना चाहिए तो कहते हैं जैसे ये मनुष्य में होता है ऐसे ही वो क्षण के विज्ञान वो भी ऐसा कभी सोचेगा हमको ये फल मिल जाए तो फलों का आकर्षक बन जाएगा ऐसे वो कहते हैं यथा दृष्टान्त देते हैं अयस्कांतो मणि ही कदाचित चेतन प्रयुक्तो अन्य अभी लोह से प्रेरको भवती तद्वी तत्रह अयस्कांत मणि चुंबक कहते हैं कदाचित कोई व्यक्ति लेकर के वो चुंबक को कुछ लोह कणों के पास रख दिया वो चुंबक अभी लोह कर्णों को खींचेगा खींचेगा किंतु कभी ऐसा हो कि वो चुंबक अपने स्थान पर पड़ा है कोई लोह उसके पास में नहीं है किंतु दैवश कुछ लोहो आकर के उधर गिर गए अभी कोई चेतन व चुंबक को नियोग नहीं कर रहा है किन्तु लोहो कण आकर के गिर गए उसके पास चुम्बक अभी खींचेगा नहीं खिंचेगा खींच लेगा कहेंगे अभी तो कोई चेतन और प्रयोगता नहीं है कहेंगे चेतन और प्रयोगता नहीं होने पर भी वो अपना स्वभाव से कर देगा कभी चेतन उसको प्रयोग कराएगा किन्तु कभी चेतन के बिना भी वो कार्य कर लेगा ये दृष्टान्त देते है अन्य लोह प्रेरको प्रेरको भद्वत इसी प्रकार की कर्म क्षणिक विज्ञान भी कभी कर्म का फल को आकर्षण कर लेगा इस प्रकार के उनका मत है न भाष्य में न अकर्त्री चात्मकृतम अकर्तृसमवयतम अयस्का मणिवत आकृष्ट समवेतत्वात् कर्मणः सिद्धांत कह रहा है कि आत्मकृतम आत्मा उनका मत में है क्षणिक विज्ञान उसके द्वारा किया गया कर्म और वो क्षणिक विज्ञान नाश हो गया तो फिर वो कर्म कर्मजन्य जो अदृष्ट वो अदृष्ट फिर वो क्षणिक विज्ञान में रहेगा वो तो क्षणिक विज्ञान नाश हो गया तो अकर्तृ समवेतम कर्ता तो चला गया एक क्षण में अभी वो कर्म कर्ता में रहा फिर नहीं रहा तो ओ कर्त्री समवेत रहा होकर के अयश कांत जो आगे कोई क्षणिक को विज्ञान आएगा वो खींच लेगा फलों को जैसे अयश मणि इस प्रकार के सिद्धांत कहता है नच ऐसा नहीं होगा क्यों नियम वही है कि प्रधान कर्त्री सम कर्मण है ऋष्टि हटाने से कर्म कर्त्री समवेत कर्म प्रधान कर्त्री में ही रहेगा प्रधान कर्त समिकरण है अर्थात जो करता कर्म किया होगा उसी में ही कर्म आश्रित होगा कर्म अर्थात तो कर्मजन्य अदृष्ट धर्मा धर्म कर्ता में ही रहेगा ऐसा नहीं कि इसने कर्मों किया और उसको धर्मा धर्म मिल जाएगा वो जहाँ विशेष स्थिति शास्त्र कहा है वो मिलेगा जैसे पुत्र श्राद्ध करता है तो ये भोजन किसको मिलेगा पिता को मिलेगा वहां शास्त्र विधान किया गया शास्त्र प्रामाण्यत वचन प्रामाण्यत वो संभव होगा और पुत्र जन्म होने से पिता जातेष्ठी कर्म करता है ये फलो किसको जाएगा पुत्र को जाएगा तो यहां कर्म कोई को करता है फलो अन्य को जाएगा वो शास्त्र विधान वचन प्रामाण्यत श्रुति प्रामाण्यत वो संभव होगा किन्तु जहां ऐसे नहीं है हम ऐसे कल्पना कर लेंगे ये सब संभव नहीं प्रधान प्रधानकर्तृ समवेतत्वात् कर्मणः जो कर्म है वो प्रधान कर्ता में ही प्रधान अर्थात तो जो करता यजमान जो है यजमान अर्थ तो कर्म का जो करता है उसी में ही वो रहेगा ऐसा नहीं कि एक क्षण ज्ञान कोई कर्म कर दिया और दूसरा क्षण ज्ञान को फल मिल जाएगा ऐसा नहीं है प्रधानकर्तृ समवेतत्व कर्मण आगे ठीक है मैं प्रेरण करोति कारकाी प्रधान करोधानकर्ता जो मूल में गया ना कार्य न प्रधानकर्तृ प्रधान करता का एक विग्रह दिखा देते हैं कर्ण इत्यादि कारक है कर्ण अधिकरण संप्रदान अपदान इत्यादि ये सब जो कारक होते हैं यह प्रेरण करोति कर्म करोति कारकों को प्रेरित करके जो कर्म करता है उसको प्रधान करता है। कहा जाता है पंद्रह टिप्पणी दिया कारधान से कर्ता से इसलिए कर्ता के लिए महर्षि पाणिनि क्या कहते हैं स्वतंत्र कर्ता वो प्रधान है वो परतंत्र नहीं है सप्रधानकर्ता तत् सम कर्म प्रसिद्ध तल काल पर्यतम स्थायित्व एष्टव्य तो कर्म वो कर्ता में ही रहेगा ये प्रसिद्ध प्रसिद्ध अर्थात सोलह नंबर टिप्पणी तथाच न कर्तृ सम कर्म इति सौगत मतम प्रसिद्धि विरोधे नाधित जैसे बुद्ध कहते हैं कि कर्ता में समवेत नहीं होगा कर्म क्योंकि कर्ता तो क्षणिके वो तो चला गया इस प्रकार की नहीं है जो कर्म है कर्म अर्थात कर्मजन्य अदृष्ट और अदृष्ट कर्ता में ही रहेगा तो करता फलोकाल में भी रहेगा कहेंगे कर्ता अभी याग किया और फल काल में स्वर्ग में वो रहेगा नहीं रहेगा रहेगा शरीर तो नहीं रहेगा वहां तो अच्छा शरीर स्वर्ग में मिल जाएगा तो कर्ता जो फल का भोगता होगा वो फलो काल में रहना पड़ेगा बौद्ध लोग जैसा कहेंगे क्षणिक विज्ञान चला गया दूसरा कोई आएगा फल भोगेगा ये संभव नहीं है तत्समत कर्म तत्समेतन तथा प्रधानकर्ता समेत कर्म ये प्रसिद्ध इसलिए बौद्ध ठीक नहीं है और तस्य च स्थायी तय सत्र नव टिप्पणी तथा प्रधान से कर्त जो कर्ता है वो फल काल रहेगा ऐसा आवश्यक है नहीं तो क्या दोष होगा अन्यथा अकतभ्यागम कृत विप्रणा प्रसंगा प्रत्यभिज्ञा प्राण्या अन्यथा अगर कर्ता फल काल पर्यत नहीं रहेगा तो अकृत अभ्यागम होगा और कृत विप्रणास होगा कर्ता फल काल पर्यत नहीं रहा जो कर्मों किया था तो वो कर्म सब वृथा हो गया इसको कहते हैं कृतस्य विप्रणास विश न दिया है आप का न लिखा है ठीक है विप्रणास सूत्र से हो जाएगा अणो नार्तिक ना ना। नहीं है वो तो कहेगा कि इतने धातु को होगा रसाभिया में समान पद नहीं है प्र अलग हो गया उपसर्गा से अणोपदेश समास नहीं होने पर भी हो जाएगा यहाँ तो समास है तो कुगती पर आदय समास हो जाएगा किन्तु समास हो जाने से समानपद हो जाएगा नहीं हो पाएगा अच्छा कृत विप्रणास अगर कर्ता फल काल पर्यंत नहीं रहेगा तो कृतस्य विप्रणास कर्म किया था और वह चला गया कोई फल नहीं हुआ और फल किन्तु भोगते हुए लोग दिखते हैं तो फल भू करता हुआ बालक जन्म हुआ अभी कोई कर्म करना आरम्भ नहीं किया किन्तु रोगग्रस्त होकर के बंदन कर रहा है ऐसा स्थिति में कहते हैं कर्म किया नहीं किन्तु फल मिलने लगा तो ये अकृत अभ्यागम अकृत्य प्राप्ति अभ्यागम अभिमुख्या आगम आ गया इसके पास तो अगर कर्ता को फल काल में नहीं रहेगा ऐसे माना जाएगा तो ये दोनों दोष होगा प्रसंग और प्रत्यभिज्ञा प्राम प्रत्योभि प्रत्यभिज्ञा होती है कि जो हमने किया था वही हमको वही हमको आज फल भोगना पड़ता है ये प्रतिभिज्ञा होती है और प्रत्यभिज्ञा के लिए अठो तो नंबर टिप्पणी में बड़े महाराज जी लिखते हैं यो अहम अचूचुरम सो अहम इदानी कारागारं प्रवेशम इत्यादि यो अचु चुरम ये कहाँ का रूप हो जाएगा उत्तम पुरुष एक वचन है किन्तु तो अचू कैसे हो जाएगा धातु चोरी हो गया नीच हुआ धातु चूर धातु नीच हो गया तो यहाँ प्रयोजक नीचे नहीं है धातु तो चूरादि गण्य है नहीं तो जो हमने चोरी करवाया था आज वो भी होगा जो चोरी करवाएगा वो भी अंदर जाएगा हाँ ये सांसारिक अंदर नहीं होने से पर भी परमात्मा का कारागारों में जाएगा जो चोरी करवाएगा यो अहम अचुचुरम जो हमने चोरी किया था सो अहम इदानिम अभी हम कारागार प्रवेश अभी कारागृह में प्रवेश किया है इत्यादि प्रत्यभिज्ञा बला ऐसे प्रत्यभिज्ञा होती है कर्तु हो स्थायी तो प्रामाणिकम करता स्थायी है ये प्रामाणिक है अगर आप कर्ता स्थाई नहीं मानेंगे तो प्रत्यभिज्ञा तो ये प्रामाण्य का विरोध होगा तो प्रत्यभिज्ञा अप्रामाण्यच ऐसे ले सकते हैं पदच्चेप तो प्रत्यभिज्ञा प्रामाणिक है अगर आप कर्ता स्थाई नहीं मानेंगे तो प्रत्यभिज्ञा भी अप्रमाण हो जाएगा अथवा प्रत्यभिज्ञा प्रामाण्य प्रामाण्याच आप ऐसा नहीं मान पाएंगे अथवा कर्ता स्थायी नहीं है ये स्वीकार नहीं कर पाएंगे आगे भाष्य में भूता नटीका में लोकायति का भी प्रायम उद्भाव्य दूषयती अभी चारवास मत को दिखा करके उसका भी सब दूषण करते हैं अन्य अन्य मत दिखा करके दूषण करते हैं क्यों कहते हैं कभी विचार असामर्थ्य अवस्था में हम वो सब मत को ग्रहण करके वही ठीक है ऐसा मान न ले इसलिए ये सब दूषण करते हैं लोकायतिक लोका लोकायतिक आय, लोक आयतम ये साम लोक आयतम अर्थात लोक उनका नियामक जैसा लोग कहते हैं ऐसा ही हम चलते हैं इसको कहते हैं लोकायत है। इनका चा, चार कहते हैं देते है वाक ये अर्थात उनका बात सुनने में बढ़िया है आराम बात सब कहेंगे उनका मत दिखा करके दूषण करते हैं भाष्य में भूताश्रयमित चेत यहाँ तक चारवा का सिद्धांत कहते हैं न साधन भूताश्रयम कर्म समा कैसे कहेंगे भूताश्रयम कर्म भू, भूतम नपुंसक होता है भूतानी आश्रयाणी इस प्रकार अथवा आश्रय आश्रय तो पुंगलिंग हो जाएगा तो भूत स्वभाव से नपुंसक लिंग है और आश्रय स्वभाव से पुंगलिंग हो जाएगा आश्रय पुंगलिंग क्यों होगा धातु क्या है श्रीय सेवायाम तो अभी क्या प्रत्यय हो जाएगा ए एरच, रच अच प्रत्यय होने से घय जवंता पुंगसी घय अच अफ ये सब प्रत्यय होने से पुंगलिंग में चलेगा इसलिए आश्रय श्रीय सेवायम धातु से अच प्रत्यय होने से पुंगलिंग में चलेगा इसलिए भूताणी भूतानी, भूतानी आश्रया क्योंकि शब्द का स्वभाव है पुंगलिंग है तो पुंगलिंग होगा तो भूत जिनका आश्रय है ऐसा अगर हम कहेंगे तो क्योंकि चार भाग तो चार भूतों को ही मानेंगे उससे भिन्न कोई और चेतन चैतन्य कोई आत्मा ऐसा तो नहीं मानते हैं इसलिए भूताश्रय कर्म इति चेत तो सिद्धांत कहता है कि न साधन ये जो भूत होते हैं ये कर्ता नहीं होते हैं कि कर्म उसमें आश्रित तो हो जाएगा ये भूत जो होते हैं ये साधन होते हैं भूत तो केवल जो अपचित्रित पंच महाभूत ये साधन नहीं हो जाएंगे किंतु तजन्य तो जो शरीर इत्यादि होता है अथवा पंचीकृत होता है तो, तो भोग के लिए उपकरण बनते हैं साधन बनते हैं वो सब ये जो भूत होते हैं वो साधन होते हैं वो कर्ता नहीं बनेगा कर्तिक्रियाया साधन भूतानी भूतानी क्रिया काले अनुभूत खंडाकार नया में है खंडाकार अच्छा क्रिया काले अनुभूत व्यापाराणी हलादिवत कर् प्यक्ता न फल काला कर्त उत्साह नी हल क्षेत्र ब्रीहीन गृह प्रवेशति भूतकर्मणेतनवाद स्वतः प्रवृत्नुपत्ति कर्तृक्रिया साधन भूता कर्तृनिष्ठ क्रिया, कर, क्रिया करता है उसका साधन भूतानि भूताने साधन भूतानी अर्थात साधन बने हुए हैं जो भूत प्रथम भूताने का अर्थ बने हुए हैं जो भूत भूत अर्थात पंचमूत तो, तो कर्तिक्रिया या तीन नंबर टिप्पणी देखिए कुछ एक हुआ है कर्तृिक्रिया या साधन भूतानि इति प्रतीक ले लिया गया शरीराकरेण परिणतानी भूतानी ना करता भवि तुम अर्ती कर्ण स्वाद लांगला अनुमान हो गया शरीर आकार परिणता शरीर रूप से परिणत हुए हैं ये पार्थिव शरीर में कितने भूत है पांच भूत है। सभी शरीर में पांच भूत रहेंगे किन्तु जब कहते जलीय शरीर हुआ वरुण लोक में जलीय शरीर वहाँ पार्थिव शरीर रहेगा पार्थिव अंश रहेगा रहेगा नहीं तो कहेंगे अगर ट्यूब नहीं रहेगा तो पानी किसने रहेगा सब बह जाएगा ये मुक्तावली में इसका विचार लाएंगे तो ये दिखाएंगे तो परिणता शरीरा शरीर कारण परिणता भूतानी न कर्ता भवि तुम ये साध्य हो गया ये भूत तो कर्ता नहीं है क्यों करण लांगल तो जो लंगल भूमि भूमिकर्षण के लिए हल उसमें कर्ण तो रहता है इसलिए वो करता नहीं होते हैं इसी प्रकार की ये जो शरीरा कारण परिणत तो हुए हैं भूत ये भी सब कारण है कर्ण जो होगा वो करता नहीं होगा भाष्य में यह कर्तिक्रियायाष्ठी कर्ता जो क्रिया करता है उस क्रिया का साधन हो गए ये पंचभूत और क्रिया काले अनुभूत व्यापाराणी चार नंबर टिप्पणी अनुभूत व्यापाराणी अर्थात दे दिया स व्यापाराणी क्रिया होने का समय में वो व्यापार को अनुभव कर रहे हैं अर्थात व्यापार वाले हो जाते हैं स व्यापाराणी तो अनुभूत व्यापाराणी अच्छा क्या ना दोनों पार्सो में हाईफेन हो जाता है ना इसलिए शायद हम लोग उसको निराकरण किए थे ना दोनों पार्सो में अच्छा नहीं आगे विराम कर दीजिए क्या न दोनों पार्सो में हाईफेन रखना ये थोड़ा <laughs> उचित नहीं पड़ेगा भूता नाम करणत्व स्फुटी प्रतीक ले लिया अनुभूत व्यापाराणी उसका अर्थ हो गया स व्यापाराणी साधारणतः तो जहाँ प्रतीक लेते हैं अनुव्यापाराणी अनुभूत व्यापाराणी और उसका अर्थ कहते हैं स व्यापाराणी वहाँ हाइकन कर देते हैं किंतु अभी अवतरणिका दे करके लिए हैं प्रतीक इसलिए आगे विराम कर देंगे जहाँ अवतरणिका के बाद प्रतीक आएगा वहाँ आगे विराम रहेगा ये देखेंगे टीका में ऐसे ही हुआ ना अवतरणी तो का दे के प्रतीक लेते हैं आगे विराम कर देते हैं फिर आगे अलग बात करेंगे भाष्य में क्रिया काले अनुभूत व्यापाराणी ये जो भूतानी पंचभूत ये क्रिया समय में ये सब व्यापार बन जाते हैं और समाप्त उच्च जब क्रिया समाप्त हो जाता है फलाधिपत कर्ता परित्यक्ता कर्ता जैसे भूमिकर्षण हो गया हल पूरा हो गया तो फिर हल को छोड़ देता है परित्यक्तानी परित्यक्तानी अर्थात पांच नंबर टिप्पणी कहते हैं प्रस्तुत व्यापार परांगमुखी कृतानी ऐसा नहीं कि हलू को खेती में फेंक करके आ गया उसको ला करके फिर घर में जहाँ टांगना है रख देते हैं जहाँ रखना है तो परित्यक्ता न फलम कालांतरे कर तुम उत्साहते जो भूत है वो कालांतर में बाद में फल दे देगा ऐसा नहीं है अगर ऐसा फल दे देगा उसके लिए दृष्टांत तो देते हैं फल लिया था भूमि भूमिकर्षण खेती करने के लिए हल करने के लिए लिया था अभी हल पूरा हो गया तो अभी अगर वही जो कारण है हल अगर वो कालांतर में फिर फल देगा तो वो हल क्या करेगा मालिक उसको तो अभी खेती में छोड़ करके आ जाएगा और जब धान फंक जाएगा वो हल क्या करेगा वो धान को ला करके घर में रख देगा तो इसी प्रकार की भाष्यकार करें नहीं हलंग क्षेत्रात ग्रहीन गृहंग प्रवेश वो हल क्षेत्र वो से खेती से ग्रहीन धान को फिर ला करके घर में पहुंचा देगा ऐसा नहीं कर पाएगा कर्ण जो है वो कभी फल नहीं दे पाएगा भूत कर्मणोच अचेतन जो ये भूत का जो कर्म शरीर इत्यादि में जो कर्म होता है ये सब अचेतन है शरीर तो शरीर अचेतन होने से स्वतः प्रवृत्ति अनुपपत्ति ये इसमें स्वतः प्रवृत्ति स्वतः प्रवृत्ति आठ नंबर टिप्पणी चेतन अधिष्ठान कोई अगर चेतन नहीं है तो उसमें स्वतः प्रवृत्ति नहीं हो जाएगा ये पहले तो हलत है आजकल ट्रैक्टर आ गया ना वो ट्रैक्टर खेती भी करेगा और धान भी घर तक तो पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा पहुंचा देगा तो कहेंगे इसलिए कहते हैं कि आठ नंबर टिप्पणी में कोई चेतन प्रयुक्त ट्रैक्टर का कोई ड्राइवर होना चाहिए नहीं तो आपने आप ट्रैक्टर ला करके घर में नहीं पहुंचा देगा धन चलिए विचार हो जाता है आगे पूर्व पक्ष कह रहा है अभी दूसरा बात वायुवधि चेत तो वायु वायु कर्म करता रहता है वायु एक भूत है तो पूर्व पक्ष कहते हैं वायु के कौन सा अभिप्रयोजक है चेतन चारवा के यहाँ पूर्व पक्ष वो कहता है वायु को चलाने वाला कौन सा चेतन हो गया तो वायु वीति चेत एक नंबर टिप्पणी अचेतन प्रवृत्य चेतना, चेतना अधिष्ठान पूर्वकत्व विभिचारम संकते सिद्धांत कह दिया कि अचेतन जो कर्ण होते हैं कोई चेतन उनके पीछे रहेगा तभी वो कर्म कर सकते हैं तो पूर्व पक्ष कहता है कि वायु तो अचेतन है भूत है उसके पीछे कौन है वायु को चलाता है ऐसा करने से सिद्धांत कहता है कि न असिद्धत्वात इसके ऊपर एक एक टिप्पणी है इति चैन न असिद्धत्वात यहाँ आपको असिद्धत्वात के पास एक क लिख दीजिए करो टिप्पणी लिख देंगे थोड़ा आवश्यक है वो टिप्पणी एक तो वायुवध के ऊपर है इति चैन न असिद्धत्वात त तो के ऊपर अंतिम में लिख दीजिए एक क नीचे टिप्पणी लिखिए सबसे एक कौ लिख करके रथादि रदअनुमान आधार रखेंगे आगे फिर मई है इसलिए तद अनुमान मई ब तदनुमानान तदनुमानान तदनुमानान तद अनु मिथ्या तद अनुमान सिदि जो ऊपर में प्रतीक है हाइसन के बाद ये प्रतीक हुआ दोबारा पढ़ देते हैं है रथादि दृष्टान तथा ना ये सिद्धांत ये सिद्धांती अंश कहता है पूर्व पक्ष कह जाए की वायु तो चलता है कोई उसके पीछे चेतन नहीं है सिद्धांती कह जाए कि रथ को दृष्टांत तो देंगे रथ अचेतन है जड़ है उसके पीछे कोई चेतना अश्व इत्यादि सारथी इत्यादि नहीं रहेंगे तो रथ में प्रवृत्ति नहीं हो जाएगी तो रथादी दृष्टानते न तथा तथा अर्थात वायु वायु में भी तद अनुमान तद अनुमान अर्थात स्वतः प्रवृत्ति अभाव का अनुमान हो जाएगा अचेतन में स्वतः प्रवृत्ति नहीं हो जाएगा तद अनुमान मैबम अर्थात अचेतन में स्वतः प्रवृत्ति नहीं हो पायेगा नहीं हो पाएगी भाष्य में नहीं बायोर अचितिमत स्वतः प्रवृति सिद्धा रथादिशु आदर्शनाथ ये जो वाक्य है इसी को टिप्पणी का अवतरण किया जैसा बता दें। नहीं बायोर अचितिमत अचिति ज्ञानम अचितिमत अचेतन जड़ा। वायु जो अचेतन है उसमें स्वतः प्रवृत्ति नहीं सीधा नहीं हो पाएगा प्रमाण नहीं है उसमें कोई जैसे रथादी रथ अचेतन है उसमें स्वतः प्रवृत्ति नहीं हो जाता है अच्छा आगे टीका में पूर्व पृष्ठा में जरत मीमांसकों का विचार हो गया था कर्म ही फल दे देगा इस प्रकार के वो लोग कहते थे कर्ता में आश्रित नहीं होकर के अभी कहते हैं आधुनिक कर्म मीमांसका न मतम उद्भावती आधुनिक नवीन भाष्य में शास्त्रा एव इति हि शास्त्रम फल सिद्धि आह न ईश्वरादे स्वर्गकामो यजेत इदी शास्त्रा कर्म कर्म अर्थात कर्मण फलदातृत्व किए शास्त्र शास्त्र कहता है शास्त्र कहता है तो कर्म फल दे देगा शास्त्रम ही कैसे कहते हैं दिखाता है वो मीमांसा कहते हैं शास्त्रम ही क्रियातः फल सिद्धिम आह न ईश्वर दे हम ईश्वर है नहीं है उसमें विवाद नहीं करते किंतु शास्त्र कहता है कि कर्म करेंगे तो फल मिल जाएगा वो ईश्वर फल देंगे ऐसे मानने का आवश्यक नहीं ईश्वर का निराकरण नहीं कर रहे है। ये हैं ये कहते हैं ईश्वर फल देने का कोई आवश्यक नहीं है कर्म से फल मिल जाएगा क्योंकि शास्त्र कहता है कि कर्म करने से फल मिल जाएगा कौन सा शास्त्र कहते हैं स्वर्ग काम हो यजेत स्वर्ग चाहते हैं तो याग करें और याग करेंगे और फल अगर नहीं मिलेगा तो फिर तो शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा तो शास्त्र प्रामाण कर्म फल दे देगा टीका में यजेत इत्याख्यात पदार्थ सामान्य नहहित साधन याग प्रतीय यजेत यजत में एक ते तो तो ये त तो में एक आख्यात अंश है और एक लिंग तो अंश है तो ये जो लिंग अंश है वो तो प्रेरणा देगा और जो आख्यात अंश है वो तो दशलकार सामान्य आख्यात जैसे उदाहरण देके दे शब्द का अर्थ हो गया याग करना चाहिए ये जो करना और चाहिए ये चाहिए दसलोकार में कौन सा लकार में रहेगा बिजलिंग में रहेगा और ये जो करना ये लौट में है लट का अर्थ है का अर्थ है गमनम करोति तो गमनम करोति ये जो करना अंश ये लौट में है लिट में रहेगा लिट में सभी लकार में रहेगा ये दसलोकार साधारण जो है उसको आख्यात तो करते हैं लिंग अंश जो है वो तो केवल लिंग मात्रा में ही रहेगा ये तव में दो अंश है तो इसमें जो आख्यात तो अंश है यजे तहते तो आख्यात तो पद सामान्य न समिता साधन याग प्रतियते जो याग है जिसके साथ अभी त तो आख्यात तो अंश मिला हुआ है वो कहते कि याग से स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा अर्थात याग समिहित साधनम समिहित इष्ट सम्यक इितम यह इह। चेष्टायाम तो ये समीहित साधन इष्ट साधन याग प्रतीयते ऐसा ये पता चलता है अर्थात याग सामनाधिकरण में किया गया इष्ट साधना के साथ प्रतीयते पांच नंबर टिप्पणी इति इष्ट साधन एव प्रवर्तन रूपेण वेद लिंगादि अर्थ मंडन मिश्रा वदंती अवधेय इधन ही प्रवर्तक है तो वो लोग कहते हैं यजय तो कह के ये नहीं कहता है कि आप याग करो अगर ये आपका इष्ट का साधन है तब आप करिए जिसको स्वर्ग इष्ट नहीं है वो क्यों याग करेगा तब तो जैसे सामान्य मीमांसा लोग कह देंगे कि नहीं यजय तो कहा गया ना इसलिए करना है क्यों करना है हमको स्वर्ग चाहिए नहीं इसलिए मंडन मिश्रा इत्यादि वो लोग कहते हैं कि उसमें अगर इष्ट साधनत्व तो ज्ञान तभी है तभी करिए अगर स्वर्ग को हमको इष्ट नहीं है फिर हमको इसका इष्ट साधन तो ज्ञान नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे तो इसलिए प्रवर्तक वेद प्रवर्तक नहीं है इष्ट साधन तो ज्ञान ही प्रवर्तक होगा ये हमारा इष्ट देने वाला है ऐसा ज्ञान होने से प्रवृत्त होगा तो लोग कहते हैं इष्ट साधन ज्ञान यही प्रवर्तक है अच्छा आगे टीका ऐसे प्रतीयते क्या समित साधनमी विशेषाकांक्षायाग काम पदसा काम्यम स्वर्ग साधन यद्यपि अवगम्यतिक याग से कालातरीय स्वर्ग साधन संसंभ निषलत्व संकेत आश कमित साधन क्यजेतन जो आख्यात है वो बताता है कि ये इष्ट साधन है कश्य समिहित अर्थात कश्य फल से किस फल का ये साधन है इति विशेष आकांक्षायाम तो यजे में जो त तो है वो कहता कि याग इष्ट का साधन है किंतु कौन सा इष्ट का साधन है ऐसे आकांक्षा होने से स्वर्ग काम पद सन्निधान स्वर्ग कामो यजेत तो कहा गया सन्निधि में पास में पढ़ा गया है स्वर्ग कामो पद तो स्वर्ग काम पद का सन्निधान से काम्यमान स्वर्ग का साधन तो जो कामना का विषय है स्वर्ग उसी का साधन यद्यपि अवगम्य ये तो स्वर्ग काम यजे तसे पता चल जाता है तथा क्षणिक याग क्षणिक होता है याग कैसे क्षणिक छह नगो टिप्पणी देखिये इदम देवतायी न मम इति एवं देवता उद्देश्य द्रव्यता त्याग रूप से याग से मन संकल्प मात्रतया क्षण मत्रवस्थाय याग इतना ही है इदम इंद्रा न इतना जो कर दिया ये याग हो गया ये हम लोग जो लेकर फिर उसको अग्नि में डालना है अथवा अन्य सब आनुष्गिक करना है वो सब याग का अंग है याग केवल इतने ही है इधम इंद्रायदम अभिनय इधम वरुणाय जो भी कहना है मन में एक संकल्प कर लिया वस्तु का त्याग हो गया ये तो एक क्षण का काम है उतने ही याग है इसलिए कहते हैं याग क्षणिक है मन संकल्प मात्र तया क्षण मात्र अवस्था ये तो मन का एक संकल्प ये वस्तु का हम त्याग कर दिया इतना ही होना चाहिए तो इसलिए कर्म जो हुआ ये तो क्षणिक हुआ टीका में क्षणिक से याग से याग संकल्प मात्र है कालांतरीय स्वर्ग साधनत्व असंभवात ये तो एक ही क्षण हुआ ये तो चला गया नाश हो गया फिर कालांतर में वो स्वर्ग कैसे देगा इस संकेत तो इस प्रकार की शंका हो जाएगी शंका करके उत्तर पूर्व पक्ष विचार दिखाता है न प्रमाणाधिगतवाद आनर्थक्यम युक्तम अच्छा आज यहां रखेंगे त्र शो पत्र नम संगो बृहस्पति सनो ब्रह्माजिशंवाजिशं सत्यमारजिशंता हाई मान हादिभक्ता ओ शाँच